बोबीनो एक वक्त का किस्सा है एक लड़का था जो बहुत ही तेज दिमाग और दानिश था और इल्म के लिए उसके अंदर ना मिटने वाली भूख थी उस बच्चे का नाम था बोबीनो और वो इतने सवालों से भरा था कि जल्दी ही उसके वालिद के पास उसका कोई जवाब नहीं बचा था तो उसके वालिद ने एक दानिशमंद उस्ताद ढूंढा और उसके साथ बोबीनो को भेज दिया ताकि उस्ताद बोबीनो को अलग-अलग हजारों हुनरों में तालीम दे सके। इस लड़के ने इस उस्ताद से तालीम हासिल करते हुए 12 साल बिताए और जब वो एक नौजवान लड़का बना, तब उसने वो सब सीख लिया था जो उसका उस्ता� मुझे उन सब के मुताबिक बताओ जो तुमने सीखा है अब्बा जान ओह ये नामुराद परिंदे एक तूफान आ रहा है जल्दी करिए अब्बा हमें बना ढूंढनी होगी इस तरफ एक गार है कोई तूफान नहीं आ रहा आकाश बिल्कुल साफ है अब्बा जान जंगल के पंछी और जीव दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं क्या कहा तुमने? देखिए अब्बाजान, तुम्हें ये कैसे पता? इन गोरायों से, उनमें से एक ने मुझे बताया, उसने ही मुझे इस घार का रास्ता दिखाया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं सभी परिंदों और बाशिंदों की जुबान जानता हूँ, अब्बाजान। मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया है। क्या कहा? तुम्हा� इतने सालों तक और इतनी दौलत खर्च करने के बाद सिर्फ एक काम जो मेरे बेटे ने सीखा है वो भी बाशिंदों की زبان क्या मैं यही बताऊंगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी तुम क्या उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि उनका कुत्ता क्या कह रहा है बहुत ही बकवास पर अबबा जान मेरा कारोबार इंसान चलाते हैं जानवर नहीं यह खुदा इसका क्या होगा चले जाओ बॉबीनो तुरन जाओ और तभी मेरे पास वापस आना जब तुम कुछ कायदे का सीख लो अभी के अभी चले जाओ और इस तरह बबीनो चला गया उसकी इतनी तमन्ना थी कि काश वो अपने वालिद को बता सकता कि दुनिया का सारा इल्म कुदरत और उसके बाशिंदों की दानिशमंदी में है पर ऐसा नहीं होना था तो वो भटकता रहा जब कभी बबीनो थक जाता तो वह किसी परिंदे या सांप से पूछता कि नजदीक कोई गार वगैरह है और वो उसे वहाँ ले जाते, जब वो भूखा होता, तो वो उनसे पूछता कि खाना और पानी कहां मिल सकता है, और वो उसे रास्ता दिखा देते, वो उनसे बात करता, उनके साथ हंसता, और जंगल में वो अपने वक्त का लुत्फ उठाता, फिर एक दिन वो एक कबीले के पास पहुँचा। तुम इस तरह से क्यों भौंक रहे हो? कामुश मैं जाकर उसे बांध देती हूँ। नहीं रुक जाओ। क्या बात है नन्हे पिल्ले? कि गुत्ता कह रहा है कि डागों का एक गिरोह आज आधी रात को इस कबीले पर हमला करने वाला है। ये चार आदमियों का गिरोह होगा, जो मगरीबी दक्कन से आएंगे। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि मैं पंचियों और जानवरों की ज़ु یہ ہوا سے گفتگو کرتے ہیں اور آسمان سے بات کرتے ہیں اور کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں این ہمیں سننا چاہیے اور اس کے مطابق ہی انتظام کرنے چاہیے تو اس رات وہ قبیلے والے درختوں اور اناج کے بوروں کے پیچھے چھپ گئے اور چوروں کا انتظار کیا یقینات جیسا کتی نے کہا تھا چار چور آئے مغربی دکھن سے پر قبیلے والے تیار تھے اور ان سے لڑے سکتی میں آئے چور خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے इस तरह उनका गांव और उनका माल अस्वाब मेहफूज रहा। बहुत-बहुत शुक्रिया हुजूर बोबीनो, आपने हमारे कबीले को बचा लिया। मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारे जानवर ने तुम्हारे कबीले को बचाया है। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ कि अब हम इल्म है कि हमारे जानवर को कितना अजीम इल्म हासिल है। म तो बबीनो दोबारा जंगल में गया और कुछ और हफ्ते तक भटकता रहा। एक दिन उसने मेंढकों को बुलंद आवाज में डर हुए सुना। इससे पहले उसने इतनी बुलंद आवाज में उन्हें कभी डर हुए नहीं सुना था। वो करीब गया और कमलों पर बैठे हुए मेंढक लगता था कि एक छोटी सी बोतल को उछाल उछाल कर खेल अगली सुबह बोबीनो फिर निकल पड़ा और वो एक छोटे से गांव में आया। उनमें से एक घर से बहुत रोना धोना और मातम सुनाई दे रहा था, तो वो वहां चला गया। अब मेरी बेटी का क्या होगा बताओ? मेहरबानी करके गम सदामत होइए, शायद कोई मौत हो जाए। माफ करना महोदरमा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको � आस के शहर से दवाइयां ला रहे थे पर वापस आते-आते रास्ते में खादिम ने बोतल गिरा दी अब इतना वक्त नहीं बचा कि माकूल दवाई दिलाई जा सके बिचारी लड़की को बचाने के लिए मुझे अच्छे से पता है कि जंगल में दवाई की बोतल कहां गिरी है और नहीं उस खादिम को बुलाओ या बेहतर होगा एक घोड़ा दिलाओ मुझे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो कहां है जनाब ये सब मैं आपको बात में समझाऊंगा मुझे फौरन से पिछतर एक खोड़ा दे अभी लाता हूँ। तो बबीनो घोड़े पर चढ़ा और उस पर सवार वो वहां गया जहां मेंढक थे। हे, मुझे बोतल का मालिक मिल गया है। क्या तुम मेरे लिए वो लाओगे। शुक्रिया। बबीनो ने दवाई ली और बीमार बच्ची के वालिदैन को दी। जैसे ही उसने एक खुराक ली बच्ची को बेहतर महसूस हुआ और यह जाहिर था कि वह अब बच जाएगी घर वालों और गांव वालों ने खुशियां मनाई शुक्रिया तुमने मेरी बेटी की जान बचाई कि मैं नहीं था पर जंगल के बाशिंदे थे जिन्होंने उसे बचाया यह सिर्फ तुम्हारी वजह से है कि अब हमें इल्म है कि हमारे जानवरों में कितनी अजीम दानिशमंदी है मेहरबानी करके यहीं रुको मत जाओ मुझे अभी भी जंगलों में घूमना होगा, पर मैं तुम्हें फिर से मिलने आऊँगा। तो बोबीनो कुछ और हफ्ते तक जंगल में घूमता रहा, और एक दिन वो दो आदमियों को मिला। वो उनके साथ खाने को बैठा, जब वहाँ एक बाज आया और बोबीनो से बात की। ये कह रहा है कि उस शहर में जो जंगल के बाहर है, वहाँ � कल दोपहर एक बजने पर उनका दोस्त उकाब अगला गवर्नर चुनेगा उन सभी के लिए और वो कहता है कि वो गवर्नर शायद हम में से ही एक हो एक उकाब कैसी अजीब बात है और तुम कैसे जानोगे ये अजीब नहीं है मेरे दोस्त ये दानिशमंदी है मैं जानता हूँ क्योंकि मैं परिंदों और जानवरों की ज़ुबान समझत ये हवा से बात करते हैं, आसमान से बोलते हैं और कभी गलत नहीं होते हैं। ऐसा है तो हमें फौरन शहर की जाने रवाना होना होगा। तुम दोनों जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा थका हूँ और मुझे नींद आ रही है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्त, तुम जब घड़ी ने एक बजाया, तो उकाब उड़ा ओक के दरख्त पर अपनी टहनी से। वो बहुत ऊपर उड़ा ये देखते हुए, पूरे भीड़ की गिर चक्कर काटते हुए, और गवर्नर को ढूंढते हुए अचानक वो नीचे आया, शहर के फाटक पर और उस आदमी के कंधे पर बैठ गया जो वहाँ खड़ा था। वो आदमी था बबीनो। बबीनो श اور عظیم عقاب نے انتخاب کر لیا ہے اس شہر کے لیے بوبینو نیا گورنر ہوگا کیونکہ وہ جو سمجھتا ہے اور جنگل کے باشندوں کی عزت کرتا ہے وہی انسانوں پر بھی دانشمندی اور رحم رحمدلی سے حکومت کرے گا تو پھر بہت شان و شوقت سے سونے کی بنی ایک بکی میں بوبینو کو گورنر کی حویلی میں لے جایا گیا بوبینو نے اپنے والد کو بلایا اور آخر میں اس کے والد یہ سمجھ پائے کہ بیشک پرندے اور جنگل کے باشندے اس نظر سے دیکھتے ہیں جس نظر سے ہم انسان کبھی نہیں دیکھ پاتے وہ ہوا سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ کبھی غلط نہیں ہوتے اور جیسا کہ استاد نے کہا تھا بوبینو وہ شخص ہے جو جانوروں کی عزت کرتا ہے اس نے اپنی انسانی ریعایہ پر حکومت کی دانشمندی اور رحم دلی سے اپنی پوری زندگی